राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला आओ मिलकर सीखें आओ मिलकर गाएं आओ मिलकर गाएं परियोजना का उद्देश्य है सामूहिक गायन के माध्यम से बच्चों में भावात्मक एकता का विकास करना और संवेदनशील मानव बनाने वाले मूल्यों को अर्जित करके समाज में सार्वभौमिक प्रेम भाईचारा तथा शांति का संदेश पहुंचाना इस श्रृंखला में आओ मिलकर गाएं परियोजना में सम्मिलित गीतों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सीखने और सिखाने के लिए ध्वनि कार्यक्रमों के रूप में सहायक सामग्री प्रस्तुत की जा रही है गीतों के गायन को सीखने के लिए मुख्य रूप से आवश्यक है गीत के शब्दों के उच्चारण से परिचित होना तथा उच्चारण अभ्यास करना गीत का भावार्थ जानना और गीत को सामूहिक गायन के रूप में गाने का अभ्यास करना इसी क्रम में अब प्रस्तुत है गीत जन्मकारिणी भारतम मलयालम भाषा में लिखित इस गीत के रचनाकार हैं पी भास्करन सबसे पहले सुनिए गीत के भावार्थ सहित उच्चारण बोध हेतु गीत का पाठ जन्मकारिणी भारतम कर्म मेदिनी भारदम, नम्म लाम जन कोडितन, अम्म यागिय भारदम, भावार्त इस प्रकार है, हमारी जन्म भूमी भारत, महान कर्मों की भूमी है, यह भूमी करोणों भारत वासियों की मा है, तला इल, मन्यानी, Màmala, Cúriya, Tangakki, Rída, Vum. Udalil, Sassi, Shamaala, Shadvala, Koomala, Kanjuga, Vum. Kalutthil, Nana, Nadigal, Chartiya, Ponmani, Malagalum. Kaanuga, Kaanuga, Janmabhuuvin. कोमल मलर मेनी हमारे देश के मस्तक पर भव्य हिम शिखर मुकुट के समान विराजमान है हरित उर्वरा भूमी है इसके वक्ष पर पवित्र नदियां चमत्ति हुई माला के समान सुशोभित है जब हम अपनी भारत मा के इस भव्य रूप को देखते हैं प्रसन्नता से हमारी आंखें भर आती हैं नाना भाषागल अमृतम पोलीयम नावम पुञ्चिरियम नाना देशकारुडे नाना वेशत्नोलियम वीर पुरादन संस्कारत् تن वेरोणम मन्नुम परल शांति वल तुम वृत्त्युम अम् मद नेटम विभिन्न मधुर भाषाएं इस भारत भूमि पर अमृत जैसा छिड़क रही हैं विभिन्न वेशभूषाओं में इस देश के बच्चों का सौंदर्य दर्शनीय है इस देश की मिट्टी में प्राचीन सभ्यता संस्कृति और शौर्य की अनेक गाथाएं हैं हमारे देश ने हमेशा यही शंखनाद किया है कि समस्त संसार में शांति का साम्राज्य हो गीत का भावार्थ जानने के बाद प्रस्तुत है गीत के शब्दों गीत की पंक्तियों का मौखिक अभ्यास ध्वनि कार्यक्रम सुन रहे बच्चे भी साथ-साथ मौखिक अभ्यास कर सकते हैं जन्मकारिणी भारदम् जन्मकारिणी भारदम् कर्ममेदिनी भारदम् कर्ममेदिनी भारदम् कर्म नम्मलाम जनकोदितन् अम्मायागिय भारदम् नमणां जनकोदि तन अम्यागिय भारदम् तलिल मन्नणि मामल चूडीय तंगकिरीडवम् तलिल मन्नणि मामल चूडीय तंगकिरीडवम् उडलिल सस्य Udalil sasya shamal shahadval, koomal kanjugavum. Kaluttil nana nadigal chartiy, ponmani mala gađum. Kaluttil nana nadigal chartiy, ponmani mala gađum. कानुग कानुग जन्म भूवेन कोमल मलरमेनी कानुग कानुग जन्म भूवेन कोमळ मलरमेनी नाना भाषागल अमृतम पोलीयम नावम पुञ्चिरियम नाना भाषागल अमृतम पोलीयम नावम पुञ्चिरियम nana deshkarude nana vesattinoliyum nana deshkarude nana vesattinoliyum veerapuradan samskarattin veerodum annum veerapuradan samskarattin veerodum annum पारिल शांति वड़त्तुम वृत्त्युम अम् मद नेटम पारिल शांति वड़त्तुम वृत्त्युम अम् मद नेटम इस मौखिक अभ्यास को बार-बार करने से गीत के बोलों को आसानी से गाया जा सकेगा इसमें संदेह नहीं आइए अब गीत की धुन का अभ्यास करते हैं जन्म कारनी my Vero इस धुन का अभ्यास बार-बार करने से बच्चों को धुन अच्छी तरह से याद हो जाएगी धुन को सीखने के बाद गीत को मिलकर सामूहिक गायन के रूप में गाएं मिलकर सीखें आओ मिलकर गाएं अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम परियोजना परिकल्पना एवं समन्वय प्रोफेसर दलजीत गुप्ता संगीत गायन तथा शिक्षण समन्वय रीटा बोकील कार्यक्रम ध्वनयनकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा निवेदन कत्थ और कार्यक्रम निर्देशन प्रहूदयाल खट्टर